इतएवशक्तिदर्शना परम वेदित विस्तः शाश्वतर्मगोता सनातन स्वरुषो मे अक्षर न क्षरती परम ब्रह्म वेदित ज्ञात मुुभ अश्वस समस्तस्य परं इति जगह परकृष्ट निधान निधीय त्वं अव्ययो अव्य तव व्यय इति अव्ययः शाश्वत, धर्म शाश्वत शाश्वतो निो शाश्वत धर्म तस्य गोप्ता शाश्वतर्मगोता सनातन चिंतन परो मत अभिप्रेतो मे मम